जब तुम्हारा मित्र है उसको दूसरा देख कर दस शत्रो की भावना से देखकर कर वो दुखी होता है जगत भावना मात्र है जैसे जैसे भाव कर ऐसा दिखता है लेकिन भाव जहाँ से उठते है उस अपने का भाव कर ज़ित ज़ित की सत्यता फोक हो जाती ऐसी जैसी जैसे, जैसे, जैसे भावना होती है जैसा जैसा दृष्टि होती विचार भक्ति होती वैसा ऐसा जगत दिखता है वास्तव तो में जगत कैसा है ये जगत का कोई अंत लेना चाहे तो दुनिया के सब वैज्ञानिक हजार हजार बार जन्म लेके भी अनुसंधान करो तो जगत का अंत नहीं आएगा प्रकृति का अंत नहीं है प्रकृति अनंत का हिस्सा है अनंत को जानना तो प्रकृति ही जैसी अभी तो जो करते धन्यवाद लेकिन उससे भी बड़े बड़े करने वाले पश्चिम राजा थे उसने अग्निदेव की उपासना की और चार शरीर बनाए जगत का अंत के लिए सूक्ष्म शरीर से चारों दिशा में भागा जैसे हिमाचाए जो, जो, जो, जो पर बड़े बड़े जल आए उनको भी चीर के चला जाए सूक्ष्म शरीर से जहाज तो कुछ नहीं भागता रॉकेट उससे भी ज्यादा मिला. बड़ा शरीर धारण किया शरीर से देखा गर्मी भी अंत नहीं मिला, मिला। आखिर था तो विष्ट जी बोलते राम से जगत का अंत लेने के लिए जी ने चार चार शरीर बनाए तब भी भगत का कोई अंत नहीं मिला माया का विस्तार का अंत नहीं मिला ये जो अपनी सोचती उससे ऐसी उस दूसरे कई ग्रह है जैसे ये धरती ग्रह है ऐसे रहा है, है, है। कहीं जो ब्रह्मांड है कई ब्रह्मांड है उनका कोई अंत नहीं वही विपस्त राजा समय के फेर से इस समय वो हिरण बना है और फलाने राजा के यहां उसी राजा ने तुमको वो हिरण भेंट में दिया रामचंद्र जी को तुम्हारे बागीचे में तुमने रखा है तो राम जी ने आदेश दिया तो हिरण गुरु जी के आगे लो हिरन आया वशिष्ठ जी ने पदमासन मांगा लाचपन लिया और संकल्प किया हिरण उपस्थित था पूर्व काल में और अग्नि का पका उपासक था अग्नि जलाई गई और अग्निदेव को वशिष्ठ ने संकल्प करके कहा कि तुम्हारा भक्त है इसको शरीर धारण करने की मदद करो आप हिरण ने अग्नि देखा उसके पूर्व संस्कार जैसे कोई अपने, को, अपने भगवान को देखे तो खुश हो जाए ऐसे देव को देखकर कर खुश हुआ नाचा अग्नि में कूद पड़ा उसका शरीर वहां लीन हो गया उसका सूक्ष्म शरीर यथा राजा उपस्थित वा के रूप में योग बल से वशिष्ठ ने प्रकट करवा दिया दशरथ राजा ने उसको अपने पास तब ने कहा, है ताल की है की वशिष्ठ महाराज था। का अंत जानने के लिए मैंने उपासना की थी और तो मैंने चार शरीर पाए थे और मन विस्तार से लोग वशिष्ठ में वर्णन है दूसरा वर्णन है राजा पदम का उनका नहीं था ये ने से पूछ के के कुछ पति मेरे, मेरे कुछ के न तो भी मरे नहीं। ऐसा कोई उपाय बताओ ब्राह्मणों ने तेरे महीने का पावृत और सरस्वती की आराधना की विधिया विधि बताई कर वे जीवत सरस्वती का अनुष्ठान करती मां सरस्वती प्रकट हो गयी मां से वो दान मांगा की मेरा पति कभी मेरे को छोड़कर के न जा मरे नहीं बोले तो कोई है नहीं लेकिन मरेगा तो इसी ब्राह्मण में रहेगा इसी मंडल में रहेगा और तू जब मेरे को याद करेगी तब तो मैं अंतरे को दर्शन दूंगी समय पाठ वो राजा पदम को युद्ध में जाना पड़ा युद्ध में मर गया पति के मृतक होने के समाचार सुनकर मूर्छित हो गई खूब रोई उसका शब्द मंगवा के रखा ढका, विलाप करने लगी दसी उसको समझाती लेकिन मूर्छित हो जाती जातीमान सरस्वती की याद आई तो सरस्वती प्रगट हुई लेकिन सरस्वती को देखकर फिर अपने पति को देखकर फिर मूर्छित हो गई फिर सरस्वती प्रगट होकर उसको तो शांत नी चल तेरे पति को मैं तेरे से मिला देती मेरे पीछे पीछे आ सरस्वती ने योग बल से मियावती का सूक्ष्म शरीर ले लिया बोले तेरा पति उसी ब्रह्मांड में है चल में तेरे को दिखा दे तो आकाश मार्ग में ऊपर चंद्र लोग सब पर कहीं पहुंचे दिख रहे थे पदम राजा तो वहां राजा राजा बना बैठा है सारे मंत्री टहलवे ये बाहर बोलते कि मैं ये मित्र देख रहे हैं बोले वे युद्ध में मरते गए हैं लेकिन उनको राज्य की वासना थी और मित्रों को उनके प्रति स्नेह था तो मरते भी हैं फिर भी अपनी वासना के अनुसार ये यहाँ भी ऐसे देख रहे हैं जैसे आदमी की जैसी वासना होती है अपने देखता है मित्र के वहां देख लेता है मंडा जी में की वासना तो अपने को देख लेता है दुकान चलाने के वास नहीं तो दुकान पर स्वप्न नहीं अपने को देखता है ऐसे में थी तो अपने को भी राजा के रूप में तो इस ब्रह्म को रंग ते लांग लंगते जो इस चौंग से तांग की घूम नहीं जो ये सूरंग नहीं है अपना उनसे भी आगे गए दूसरी सृष्टि में प्रवेश किया तो मोन तो क्या देखती है क्या वो बच्चे रो रहे ये तो मेरे बेटे है अभी वृक्ष बनाने लगा अरे बच्चे रो रहे हैं तो सोच सत्य नहीं क्या दोनों तो तो तो को देखते अपने तो को नहीं देखते बताइए तेरे को क्या लगता बोले वो तो मेरे बेटे हैं और ये मेरा घर है बोले पूरे काले में तो अरुण देती थी और तो तेरेपति तो वशिष्ठ ब्राह्मण था राम का गुण वशिष्ठ अलग दूसरे शिष्ठ मानू और निकली तुम दोनों कि हम भी ऐसा राज्य तुम, तुम, तुम राजा हुए साठ हजार वर्ष तक तुमने राज्य सुखम होगा अब मेरा पति मरा अब तो उसको वास्ना है वास्ना है आला पद्मे की तो आकाश मंडल में अपना कल्पित तो राज्य कर रहा है लेकिन यहाँ वो शिष्ट ब्राह्मण और उनके जो तो बेटे तो है बोलते तो थे बोल है तो मेरा नहीं हुआ, ये पेड़ में तुम्हारे में नहीं लगा ये बच्चे मेरे है इनको देखती हूँ कि नहीं देखते बोले मेरी कृपा से तेरे को सूक्ष्म दृष्टि मिली है और उनको दृष्टि ऐसे लंबन भी हैं, ऐसी सोचने भी है की हमारे आयुष उनके एक महीने के बराबर भी हमारे आयुष नहीं है एक साल के बराबर भी नहीं या एक महीने के बराबर भी नहीं ऐसे भी सोचते आए है कि उनके एक घड़ी के बराबर भी हमारे आयुष्य नहीं है जैसे आपकी तोने एक घड़ी हम बैठक अपने एक घड़ी में नहीं रहते बतियों आपके आयुष्य लंबी है बैठक कुछ लेकिन ब्रह्मांड की आगे अपनी आयुष्य भी उसमें जैसा मान लेते ये करना है वो करना है ये बनना है झटका सवाल है कलाना है देना है, मारे जा रहे कल्पना में ये कल्पना जहां से उठ के उस आत्मदेव को देखे तो सारे दुख का सदा के लिए अंत आ सारे आज्ञा की वृत्ति हो जाए सार सारे है अपने आप में स्वरूप को जाने बिल्कुल मेहनत माने संसार को सच्चा माने तो मेन नहीं होगा उस चौतन की भावना करें उस में स्वरूप को चौतन पाए की भावना करे, उस चैतन्य स्वरूप को ज्ञान पाए तो पूरा दम मानकर रहस्य समझ जाएगा जैसे मिट्टी को जानने से सब घड़े का सार समझ जाएगा, सोने को जानने से सारे गहडो का मोल समझ जाएगा ऐसे ब्रह्म को जानने से माया प्रकृति और ब्रह्मांड सब जान लेगा बोले उसका वर्णन नहीं कर लेकिन उसके अंतर आत्मा में शीतलता शांति भगवान कृष्ण का राम का शिव का दर्शन हो जाए पूर्वी प्रबंध परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है तो रामतीर्थ बोलते थे ईषण मशीन में भावना करने से मुक्ति हो नहीं होगी ईशन मसी और कोई देवी देवता कृष्ण राम उनमें भावना तो प्रारंभ में करो लेकिन वो जिससे ब्रह्म है उस ब्रह्म परमात्मा को जानो, जिससे तुम नहीं उठता है तुम्हारा मैं मोहन मैं फलाना मैं जहाँ से उठता उसमें सूक्ष्म बुद्धि करो, फिर सूक्ष्म फिर सूक्ष्मतम तब तो उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा ऐसा जब हम ज्ञानी हो सब कुछ करता धाता लेता देता हंसता रोता दिखता है फिर भी और कुछ नहीं करता उसको अपने अपनी मता का बोध है जैसे बाप बेटे के आगे घुरा घुड़ा बन जाता है तो कैसा तुम घुड़ा थोड़ा अपने को मानता है बाप बेटे के आगे टूटली भाषा बोल देता है पानी को आंग बोल देता है भजन को प्रसाद को मन बोल देता है पकौड़े तो को पतोला बोल देता है बाप बेटे की तुबड़ी भाषा से बाप की मूल भाषा नहीं गई मूल भाषा जानता है बाप ऐसे ही ज्ञानी अपने मूल अनुभव को जानता है संसारियों के साथ नातिक संसारी व्यवहार में जीता है लेकिन उसका परम पद अंतरात्मा में जो अनुभव होता है जैसे प्रोफेसर अपने परिवार में लंबे चौड़े परिवार में कई आदमी एम ए हो गया प्रोफेसर हो गया अपने देहातियों के बीच बैठता उठता है तो देहा ढंग से फिर भी उसका प्रोफेसर बना नहीं गया ऐसे ही संसारियों के बीच ज्ञानी रहता है फिर भी उसका ज्ञान ही बना नहीं गया कृष्ण संसारियों के बीच रहते थे खाते पीते हंसते होते खेलते सब करते राम जी भी सब करते राजा जनक भी सब करते थे वशिष्ठ भी सब करते थे तद जी भी सब करते थे फिर भी अकर्ता पद में जो कि इसलिए ज्ञानी के विषय में कुछ सोचना या कुछ गांठ बांध लेना रखता है नानक जी ने कहा मत करो वर्णन हर बेअंत है क्या जाने वो कैसे की गतकुंड बखाने नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ऐसी मतें हो जाती उस ब्रह्मवेता महापुरुष की चाहे अभक कहे मन सो तभी वही बात है त्मा का वीर जी कह अ व्यक्त है तो अभी भी वही बात है जिनको जिन पाया तीन छुपाया जितको उसमें परमात्मा का बोध हो गया वो छुपा देते अपने को फिर भी साधु को ज्ञान छुप नहीं, नहीं सकते छुपत नहीं तो छु छुपे छुपाया जैसे धनादि आदमी धन पाकर छुपा देता है ऐसे ज्ञानी ज्ञान अनुभव पा कर छुपा देता है क्यूँकी तो सब लोग समझ नहीं पाएंगे फिर भी आगे कभी कभी उसका वो जैसे भोजन क्या तो उसकी ओरकार आ जाती ज्ञानी अपने अनुभव को जरा प्रकट कर लेते हैं नहीं तो फिर भगवान है विठल है उसकी दया हो गई बोता हूँ आशीर्वाद संकल्प वो भगवान तो की दया ही हो गई फलाना ये ऐसे करते जैसे ज्ञानी भाषा वापरते करते ज्ञान वो वा, समझने वाला साधक मिलता है तो भी कभी जरा सपना खोलते अनुभव जैसे नंग कभी कभी निकालता जरूरत पड़ती तो तरण साको लेता है ऐसे ही श्री कृष्ण को व सुधेव देव की बोलते थे आप तो साक्षात पर आप पर ब्रह्म है घट घटवासी है आप ये है वो है कृष्ण बोलते थे ये तो आपकी उदारता है बाकी रहा ब्रह्म वो तो आप भी है पिताजी जो ब्रह्म मैं हूँ तो ही तुम हूँ सब है आप तो ऐसे ही श्रद्धा भाव से बोलते बाकी हूँ तो पिता हूँ पिता का रोल भी अदा करते पुत्र पिता के आगे पुत्र बन जाते माँ के आगे बेटा बन जाते पत्नी के आगे पति बनते हुए लिखते शिष्यों के गुरु बनते हुए लिखते लेकिन वास्तव में ज्ञानी तो ऐसे होते हैं कि तमाम गुरु तमाम भगवान तमाम पिता तमाम माता तमाम नक्षत्र तमाम सूर्य तमाम आकाश गंगा और तमाम प्रकृति सब ज्ञानी के पेट में होता है वो ज्ञानी का पेट तुम तो दो हाथ पे ब्ञानी मानोगे तो उस पेट में नहीं जो ज्ञानी है उसमें वो ज्ञानी का शरीर ही है अनंत ब्रह्मांडो में फैला होता है पूरा तो ब्रह्मांड उसके अंतर्गत होता है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 एक बार अनुभव करेगा तो सारे से खुल जाएंगे ज्ञानी को फिर कुछ विशेष पाना भगवान को पाना मुक्ति को पाना ये कुछ नहीं रहता जैसे जगत में भावना करता है ऐसा जगत दिखता है दुख की भावना करता है इंद्रिय विषय कारों में फंसता है दुखाकार व्यक्ति पैदा होती है तो अपने को दुखी मानता है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 आशक्ति बढ़ाता है और धर्म आसक्ति मिटाता है धर्म में, में दिलाता है में है धर्म धर्म आत्मा लाता से इंद्रियों पर विजय होती है से इंद्रियों की पराधीनता होती है अधर्म पराधीनता है वो होगा अभी नहीं तो बाद में और जहाँ विजय है वो सुख होगा अभी नहीं तो बाद में सारे शास्त्रों का मूल यह है जिससे विचारों से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 लील के अंदर छोटे छोटे जंतु होते लील पानी के आधार से बनी पानी पी है पानी कोई ढक रही और उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया भी बहुत होते बैक्टीरिया के अंदर भी पानी है तो पानी से लील बनी पानी के अंदर पानी के अंदर लील है पानी को ढक रही है उसमें जीवाणु है बैक्टेरिया है बैक्टेरिया के अंदर जल तत्व है ऐसे ही ब्रह्म से प्रकृति बनी प्रकृति से ही जीव बने और जीवों के अंदर भी वही ब्रह्म है जैसे व्यक्तिरियो के अंदर पानी है ऐसे ही ब्रह्म प्राणी मात्र के अंदर है तो जो अपने को ज्ञानी मानता है और जगत को भी सच्चा मानता है तो उसको ज्ञान नहीं हुआ जो अपने को ज्ञानी मानता है जगत को पृथक मानता है उसको भी ज्ञान नहीं हुआ जब आत्म ज्ञान हुआ तो जगत ब्रम हो जाएगा जैसे के खिलो में कोई राजा है कोई राजा बैठा है उसकी तोड़ के मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा और रेलगाड़ी का पे तोड़ के मुँह में डालो तो खांड का तो स्वाद आएगा राजा साहब की पगड़िया तो बचका भरोगे तो स्वाद खांड का आएगा गभा घोड़ा कुत्ता बेला बना शक्कर काम में डालो स्वाद आएगा शक्कर का ऐसे ही सारा ब्रह्म से बना है ब्रह्म में है लेकिन आत्म ज्ञान की दृष्टि हो तब तो। जैसे शक्कर के खिल शक्कर है ऐसे ब्रह्म में जो जगत है वो ब्रह्म रूप है ऐसा भावना करे ऐसा ज्ञान पाए तो बस सर्वोपरि अवस्था पा लेगा जैसे तैसे नहीं मिलती है सभी संस्कार में मिटाने पड़ते में ऐसे पदवी ऐसी पाले तो इंद्र तुम्हारे तो आगे हैं इंद्र की पदवी भी कुछ नहीं है देवताओं की पदवी इंद्र की पदवी भी कुछ नहीं वो ज्ञान मार्ग है आत्मज्ञान उसी आत्मज्ञान में विश्रांति पाने के लिए हमने ये दिन सारे प्रोग्राम को ब्रेक लगा के रखी है पहले तो कई रातियां कई दिन ऐसे देखते थे इसी मस्ती में आप तो प्रवृति प्रवृति हो गई तो मेरे थोड़ी तो निवृत्ति ले लो आप निवृति लेंगे प्रोग्राम ज्यादा नहीं लेंगे यहाँ के बाहर जाते तो प्रोग्राम प्रवृति में भी निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति में प्रवृति प्रवृति में निवृत्ति देखता है या कर्म में अकर्म को देखता है अकर्म में कर्म को देखता है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 ज्ञानी कुछ भी नहीं करे चुप बैठे तब भी मनुष्य कुछ न कुछ करता रहता है। इसीलिए ब्रह्म सुख पाना चाहिए ब्रह्म ज्ञान पाना चाहिए भावना करनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिलता है सुने तो साधारण आदमी को तो समझ भी नहीं आता रुचि भी नहीं होती जब बहुत पुण्य होता है कोई खास सतगुरु की कृपा होती तभी ब्रह्म ज्ञान में रुचि होती है और उसी को फिर मनन करे अभी सुना नहीं तो एकांत तो में चला जाए जितनी देर सुना उसे दस गुणी देर उसी में बैठे उससे सौ गुनी देर उसी विचार में रोज रहे तब भी अंदर में ज्ञान टिकता है जितना सुना उसे दस गुना मनन करे और जितना मनन किया उसे दस गुना नेता भ्यासन करे तभी साक्षात्कार होता इसीलिए अकेलापन चाहिए एकांत चाहिए अथवा तो गुरु सनिध्य मिल जाते बस या तो सतत गुरुओं का वही ज्ञान की चर्चा दिया या तो फिर जो सुना है उसी में लगा रहे चलते फिरते उठते बैठते उसी विचार में लगा रहे ज्ञान सुनते फिर विचार दूसरे करते फालतू विचार करते इसलिए ज्ञान टिकता नहीं ज्ञान के लिए आदर नहीं ना मुक्त होने के लिए तत्परता नहीं इसी ज्ञान नहीं होता संयम भी चाहिए तत्परता भी चाहिए ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को तो प्रमित है अगर मनुष्य को तो ज्ञान नहीं पाया तो सारी मजूरी बहुत है। ना खाना पीना जिसको खिलाओ दिलाओ जरूर जला देना है तो क्या मिलेगा दो मकान है तो क्या है दस मकान है तो क्या है बढ़िया पलंग है तो क्या है साधारण फुटपाथ पे तो क्या अंत में तो जलाना है शरीर को जिस शरीर को जलाना है उसी के लिए इतना गुर कपट हाय हाय मनुष्य जन्म को रहे है गई तो सुनना भी आश्चर्य श्रोता कुशल से वक्ता इस ब्रह्मज्ञान को सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्यकारक वक्ता भी महाकुशल यमराज वक्ता हो या, या हूँ नक्ष श्रोता बने धन बोलते राज्य मांग लें बोले राज्य भर दूंगा तो हम तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा छोटा राज्य होगा तो दूसरे राजा दबाएंगे दुखी होंगे बोले बड़ा राज्य देंगे दूसरा राजा तुमको नहीं दबाए बोले बड़ा राज्य मिलेगा तो फिर क्या है रानियों का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तभी भी दुख होगा बोले रानियां भी अच्छी मिलेगी बोले बेटा नहीं होगा तभी भी दुख होगा बोले बेटा भी होगा मेरे बेटे होंगे और बेटे बदमाश हो गए तभी भी दुख होगा मेरे बेटे भी अच्छे होंगे चलो ऐसा वरदान लेता अच्छे बेटे होंगे लेकिन उनको अच्छी बहुएं नहीं मिली तभी भी दुख होगा मेरे बहुए भी अच्छी मिलेगी चलो बोले तो बीमार हो जाऊंगे तभी दुख होगा बोले तुम भी निरोग रहोगे ऐसा वरदान ले लो बोले मैं निरोग रहूंगा बेटे बेटी बहुएं सब अच्छी रहेगी फिर तो एक मर गया तो फिर भटकना पड़ेगा बोले एक नहीं मरोगे सौ साल तुम राज्य भोगे बोले दस पांच साल कुर्सी मिलती है तो, तो परेशानी होती है तो सौ साल राज्य फिर मरूंगा तो कितनी परेशानी होगी कितनी आसक्ति होने लगी छह बारह महीने वाला मित्र टूटता दुख होता है छह बारह महीने वाली कोई पोस्ट मिलती है छूट जाती है दुख होता है तो जब साल सब साल में भ्रम भी छूटेगी तो फिर तो दुख भेदना पड़ेगा इसलिए हमको तो ज्ञान ब्रह्म जानते एक बार पाने तो फिर कभी दुख हो ही नहीं तो बोले तो आश्चर्यकारक है ब्रह्म ज्ञान इसको मत पूछो और कुछ पूछ लो बोले आश्चर्य का आप जैसे वक्त आसा सोता है इतना तुम दे रहे सबको मैं तुच्छ मानता हूँ तो मैं जैसा श्रोता और आप जैसा महापुरुष मिले तो ब्रह्म ज्ञान ही तो मिले और क्या चाहिए तो ये हम राज प्रसन्न और न को ब्रह्म ज्ञान दिया ये वो चीज है यह ब्रह्म ज्ञान सच्चाई से ईश्वर को ही पाना है ये पक्का करे रोज दृढ़ संकल्प करे कि पाना है तो ब्रह्म ज्ञान ही पाना है पाना है तो ऐसा पाए कि फिर कभी पतन न हो पाए तो ऐसा पाए कि दोबारा ना के घर में न लटके पाए तो ऐसा पाए कि कभी कोई पतन ना हो ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद कभी पतन नहीं होता कोई पाप उसे गिरा नहीं सकता कोई पुण्य उसको ऊपर नहीं उठा सकता वैसी जगह पर उसका नंबर होता है महापुरुष का कृष्ण की बाधा हो रही तभी भी कृष्ण वही है और कृष्ण को तीर लगा शरीर छोड़ दें तभी भी कृष्ण वही है आत्मा में ऐसा ज्ञान है चीखता वो आदमी शरीर हाई हाई करके शरीर छोड़ता है ज्ञानी मिले अंदर में उसको वही शांति और ये कठिन भी नहीं केवल इसकी प्यास जग जाए अपने घर की चीजें दूसरा जो कुछ मिलेगा सब छूट जाएगा चाहे नौकरी मिली तो मौसम मिला है ये मिला वो मिला सब छोड़ के मरना पड़ेगा कितना भी पैसा मिल जाए कितना भी कुछ मिल जाए जैसे बच्चा है ना लालू बाब चॉकलेट ये चीजें भाग्य अपने को बातचाल मान लेता है कोई मोर को छोड़ देगा हीरे मोती को छोड़ देगा ऐसे ही आजकल के मनुष्य बिचारे हाथ हीरे को छोड़ देते हो संसार की थोड़ी थोड़ी बातों में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 पैदा होने के बाद वो नाम रखा था मोहन भाई गणेश भाई मोहन लाल वाणी फलाना आडवाणी आशा नयचंद हाय चंद जन्नाक ये सब नाम तो शरीर के रखे हुए ना में के बाद ही तो रखे हैं। तो में मिथ्या तो उसके नाम उसके दर नाम रखा हो कितना सत्य शरीर मिथ्या तो नाम भी तो मिथ्या है आपने को तो जानना चाहिए न रोज खाना खाते हैं। पहले के कान नष्ट होते नए कमते बोलते हैं मैं असली में क्या है असली मैं तो शरीर नहीं है असली मैं को जानू उसको तीन मिनट के लिए जान ले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 तू तो और परेश हो तुम तो और आत्मा दो नहीं रहोगे तीन मिनट के लिए ठीक से शुद्ध ज्ञान हो जाए ये गुलाब का फूल है तुम तीन मिनट तक गया तीन सेकंड के लिए इसका पूरा ज्ञान मिल जाए तो गुलाब का फूल हम छुपा ले तभी भी इसका ज्ञान हम छीन नहीं सकते इसकी तुम्हें विस्मृति हो सकती है